प्रमाथी बलवद्णम तस्याहम् निग्रहं मनने वायुरेव सुदुष्करम् हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है प्रमथन स्वभाव वाला हटी तथा बलवान है इसे बस में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं तूफानी हवा को रोकना और इसे रोकना मैं बराबर समझता हूं इस पर भगवान श्री कृष्ण कहे कि असनसंयम हि महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते हे महाबाहो अर्जुन निस्संदेह मन बड़ा चंचल है बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है किंतु यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में हो जाता है अभ्यास मतलब जहां भी चित्त को लगाना है जहां पे चित्त को लगाना है वहां पे स्थिर करने के लिए बार-बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है वैराग्य देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करना बड़ा कठिन है किंतु यह है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में हो जाता है इसलिए अभ्यास और वैराग्य में लग यदि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा लगेगा तो यह मन भली प्रकार से बस में हो जाएगा अब जहां बात अभ्यास की आती है तो लोग 4 महीना 6 महीना 8 महीना तो अभ्यास करते हैं 8 महीना बढ़िया से नाम जपते हैं फिर कहने लगते हैं कि भाई मन नहीं टिकता है मन नहीं लगता है और अभ्यास करना छोड़ देते हैं इसी पे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सातु दीर्घकाल निरंतरय सत्कारारसेवितो दर्णभूमि यह अभ्यास नाम जब का जो अभ्यास है यह अभ्यास 4 महीना 6 महीना नहीं बल्कि दीर्घकाल तक निरंतर श्रद्धा के साथ करते रहने पे दृढ़ होता है अब हम इसी को मानस से देखते हैं मानस में आया है कि जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भुवन सुहित परिवारा सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मनही बांध बर डोरी अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसहिं धन जैसी जननी मतलब माता जनक मतलब पिता बंधु सुत परिवार में जो हमारी आसक्ति है, है संसार में जो हमारी आसक्ति है जब हम उस अशक्ति का त्याग करके गुरु महाराज की बताई हुई साधना के अनुसार भजन में लगेंगे तभी यह मन भली प्रकार से बस में होगा और मन इंद्रियों के निरोध पर ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी क्योंकि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने भाई हम मन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी देखते हैं जो कुछ भी सुनते हैं जो विचार करते हैं और जो कुछ भी कल्पना करते हैं यह सब का सब माया तक ही है इसलिए मन इंद्रियों का निरोध करें इसी पे महर्षि इसी पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अवक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योय मुचते तस्मा देवं विदितमयनम नानसूचितो महर्षि यह आत्मा अव्यक्त है इंद्रियों का विषय नहीं है इंद्रियों के द्वारा हम इसे नहीं समझ सकते हैं और जब तक इंद्रियों विषयों को सहयोग है तब तक यह आत्मा तो है किंतु इसे समझा नहीं जा सकता है यह अचिंत है जब तक चित और चित की लहरें हैं तब तक यह आत्मा शाश्वत तो है किंतु हमारे दर्शन उपभोग प्रवेश के लिए नहीं है अतः मन इंद्रियों का निरोध करें जिती पवन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहुक पावेहि पवन जीतने का मतलब होता है श्वास श्वास को जीतो श्वास जीतने का मतलब है कि जब हम श्वास प्रश्वास के यजन में लगते हैं श्वास आए तो ओम गई तो ओम जब हम इस तरह से श्वास प्रश्वास के यजन में लगते हैं श्वास-प्रश्वास का जाप करते हैं तो महापुरुषों का कहना है कि जो हम श्वास लेते हैं उसमें से खाली श्वास ही नहीं लेते हैं बल्कि वायुमंडल वायुमंडल के जो संकल्प रहते हैं भले बुरे जो संकल्प रहते हैं श्वास के साथ हम उन्हें भी ग्रहण कर लेते हैं जिससे कि हमारा चित्त चलायमान हो जाता है और जो हम श्वास छोड़ते हैं उसमें खाली श्वास ही नहीं छोड़ते हैं बल्कि हमारे अंदर जो संकल्प रहते हैं भले बुरे उन संकल्पों को भी उस श्वास में मिश्रित कर देते हैं तो हमें इस तरह से श्वास श्वास पर श्वास का जाप करना है कि ना वायुमंडल के ना वायु वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर सके और ना भीतर ही संकल्पों का अभ्युदय हो श्वास एकदम तेल धारावत स्थिर हो जाए जैसे आप लोग तेल को गिराएंगे आप लोग जैसे गिलास में डाल के या किसी डिब्बे में तेल गिराएंगे जमीन पर तो तेल कभी बूंद बूंद नहीं गिरेगा जब भी गिरेगा तो धार ही गिरेगी इसी तरीके से जाप एकदम श्वास तेल धारावत हो जाए यानी श्वास आए तो ओम गई तो ओम बीच में अन्य संकल्प उठे ही ना यही है श्वास का जीतना तो जिति बमन गो नीरस कर्मुनि ध्यान कबहुक कर पावहीं इस तरह से जब हम श्वास-प्रश्वास का यजन करेंगे जाप करेंगे तो जित पवन गो निरस कर इस तरह से श्वास-प्रश्वास का कर जाप करते हुए मन इंद्रियों का निरोध करो मुनि ध्यान का भोग पावहीं जब कहीं हम इस तरह से जाप करते करते जाप कर ले जाएंगे भजन कर ले जाएंगे तब जा करके कहीं मुनि लोग ध्यान को प्राप्त होते हैं तो मन मत मरे न जीवै जीव हि मरण न होय सहज स्नेही राम बिना भाव पार न पावे कोई मन का मंथन करू यानी श्वास प्र श्वास के इतना जाप करो कि यह मन मर जाए यानी विकारों में ना जाए जीवहि मरण न हो जीते जी जिन संत महात्मा लोगों ने ऐसा कर ही लिया तो वो महात्मा लोग आवागमन में नहीं जाते हैं नहीं बढ़ते हैं जीवहि मरण न हो सहज सनेही राम बिना भाव पार न पावे कोई लेकिन यह सब तभी संभव है जब हमारे अंदर राम जागृत हो अनुभव जागृत हो यदि हमारे अंदर राम जागृत नहीं है अनुभव जागृत नहीं है भगवान रोकथाम नहीं कर रहे हैं तो हमारा मन बस में नहीं होगा और ना ही मन का निरोध होगा मन बस हो तब ही जब प्रेरक प्रभु वरजे वास्तव में मन तभी बस में होता है जब प्रेरक के रूप में भगवान स्वयं खड़े हों जब साधक साधना में लगते हैं तो उनके सामने सैकड़ों तर्क आते हैं उन सभी तर्कों का भगवान निराकरण करते हैं तब जाकर के कहीं भजन होता है जैसे जब हम शुरू में आए तो 2 साल तक स्वरूप के साथ बढ़िया सेवा की और बाकी के टाइम पूरे दिन नाम जपे 2 साल के बाद मन में आया कि जब हम पूरा दिन नाम जपते हैं तो क्यों ना नाम के साथ ही सेवा करें इससे नाम में और निखार आ जाएगा और साधना जल्दी तय होगी सोच के हम एक दिन नाम के साथ सेवा कर दिए मन बहुत कम लगा फिर मन में विचार करने लगे कि पहले स्वरूप के साथ सेवा करते थे गुरु महाराज की बढ़िया उपस्थिति बना देते थे झूले में और फिर बढ़िया से सेवा करते थे बर्तन माजते थे तो बढ़िया मन लगता था अब कहां नाम के चक्कर में पड़ गए क्यों ना स्वरूप के साथ ही सेवा करें फिर मन में आया कि नहीं नहीं भाई नाम के साथ करें फिर मन में आया कि नहीं नहीं भाई स्वरूप के साथ करें अब नाम जपे कि रूप जपे इतना ज्यादा मतलब संकल्प विकल्प हो गया इतना ज्यादा तर्क उत्तर हो गया कि यदि सेवा के समय नाम जपते हैं तो रूप याद आए रूप जपते हैं तो नाम याद आए ना नाम ही जप पाए ना रूप ही जप पाए और जब दोनों मन नहीं लगेगा तो कष्ट होगा एकदम तकलीफ होगी जब दोनों मनन लगे तो बहुत ज्यादा कष्ट पा जाए सही भाई एकदम पहाड़ की तरह लगने लगी अब समझ में ही नहीं आए कर रहे हैं, तो करें क्या तीन दिन परेशान रहे चौथे दिन एकांत में बैठकर के विचार कर रहे थे कि बताओ पहले हम स्वरूप के साथ सेवा करते थे गुरु महाराज के साथ गुरु महाराज के स्वरूप के साथ सेवा में सेवा करते थे तो बराबर सगुण अब सगुण आते थे बढ़िया से अनुभव आ रहे थे बराबर भगवान मार्गदर्शन कर रहे थे कहां से हम फंस गए नाम रूप के चक्कर में ना तो स्वरूप ठीक है और जहां ऐसा हमने विचार किया वहां तुरंत दाहिनी बाई फड़कने लगी तड़ तड़ तड़ जिसका मतलब था कि भगवान कह रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो वो सही है बस उसी में लग जाओ पूरा सहयोग मिलेगा अब भगवान कहे हैं गुरु महाराज कहते हैं कि जो कह दिए पत्थर की लकीर है उसमें कोई तर्क नहीं है अब तो भगवान कह रहे हैं जब भगवान कह रहे थे के पालन में लग गए और जहां स्वरूप के साथ सेवा में लगे तो घंटा सेवा किए पर पूरा चित स्थिर हो गया सारा तर्कु तर्क उतर शांत हो गया और साधना आगे बढ़ गई तो इस तरह से जब साधक साधना में लगते हैं तो उनके सामने सैकड़ों तर्क उतर आते हैं सैकड़ों जगह फसाव आते हैं उन सब से भगवान बचाते हैं तब जाकर कहीं साधक का भजन होता है इसीलिए पूज्य गुरु महाराज कहते हैं यदि प्रेरक के रूप में पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि जब प्रेरक रूप में भगवान स्वयं खड़े हो जाते हैं मार्ग दर्शन करने लगते हैं साधन भजन विधि पढ़ाते हैं तब जा करके कहीं मन बस में होता है और भजन होता है इसलिए भजन साधक नहीं करता है भजन भगवान कराते हैं तो मन बस हो तवही जब प्रेरक प्रभु वरजे पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि मन को कभी छुट्टी मत दो यदि आप मन को छुट्टी दोगे यदि साधक मन को छुट्टी देता है तो माया में जागेगा कमा के हमारे लिए फिर रख देगा इसलिए साधक को कभी मन को छुट्टी नहीं देना चाहिए साधक को सदैव अहर निस् नाम रूप लीला धाम में लगे रहो नाम का मतलब होता है नाम को चार श्रेणियों से जपा जाता है वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा और जब मन नाम में भी ना लगे तो रूप में मन को लगा दो रूप मतलब होता है गुरु महाराज के स्वरूप में गुरु महाराज की उपस्थिति में जब वहां भी मन ना लगे तो याद करना चाहिए कि गुरु महाराज चलते समय कैसे दिखते हैं हाथ मुंह कैसे धोते हैं उनकी बातों में मन को लगा दूं लीला मतलब होता है भगवान के आदेश जब नाम रूप दोनों में मन ना लगे तो भगवान के आदेशों को याद करना चाहिए कि जब हम शुरू में आए थे उस समय हमें भगवान क्या आदेश दिए कैसे भजन करने के लिए कहे कुछ दिनों के बाद फिर क्या-क्या आदेश आए उन सबको याद करो और अभी वर्तमान में हमें भगवान किस तरह से साधना करने के लिए कहे हैं विकारों से बचने के लिए कैसे भगवान कहे हैं और हमें कैसे बचना है उन सबको याद करो और यदि हम इन सबको याद करते रहेंगे तो इससे हमारी साधना में सहयोग मिलेगा धाम मतलब होता है लक्ष्य इच्छा रखे मोक्ष की तही सस पहचान साधक को प्रत्येक साधक को अपनी दृष्टि लक्ष्य पर ही रखनी चाहिए कि हम घर द्वार क्यों छोड़े मां-बाप को रुला करके गुरु महाराज के शरण में क्यों आए क्या बढ़िया-बढ़िया मालपुआ खाने के लिए या सुख-सुविधाओं के लिए भगत जगत चेतावनी के लिए नहीं बल्कि मृत्यु से पड़े अमृतत्व की प्राप्ति के लिए परम पद की प्राप्ति के लिए यहां आए हैं इस तरह से साधक को प्रत्येक साधक को अपनी दृष्टि लक्ष्य पर ही रखनी चाहिए तब जाके कहीं भजन होगा अब प्रश्न उठता है कि हम मन इंद्रियों का निरोध क्यों करें हमें मिलेगा क्या तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा भजन चिंतन करते-करते अभ्यास करते-करते जिनका मन निर्मल हो गया है वही मुझे प्राप्त करता है कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर आदि शंकराचार्य से एक बार उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान को है ध्यान है को है ज्ञान है को है पारखबानी काहे लिए हम ज्ञान कुटत हैं को है अंतर्यामी तो आज आदि शंकराचार्य ने सिर्फ एक शब्द में सारा उत्तर दिया मने ज्ञान है मने ध्यान है मन है पारखबानी अब मने लिए हम ज्ञान कुटत हैं मोर मन में अंतर्यामी कहने का मतलब कि यह मन भजन नहीं करना चाहेगा यह मन भजन करना ही नहीं चाहता यह मन तो बढ़िया-बढ़िया मालपुआ रसगुल्ला खाना चाहेगा हवाई जहाज में घूमना चाहेगा महंगी-महंगी गाड़ियों में सैर करना चाहेगा लेकिन यह मन भजन नहीं करना चाहता इस मन को भजन कराने के लिए ही हम ज्ञान ध्यान सुनते हैं गुरु महाराज का सत्संग सुनते हैं और आश्रम के साहित्यों का अध्ययन करते हैं और यदि हम ज्ञान ध्यान सुन ही लिए गुरु महाराज का सत्संग सुन ही लिए उसके अनुसार आचरण कर ही ले गए भजन कर ही ले गए तो हमें मिलेगा क्या तो कहते हैं मोर मन में अंतर्यामी तो जो अंतर्यामी भगवान है परमात्मा है हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी और कहे हैं कि मन मर, मन मन मरा माया मिटी हंसा बेपरवाह जाका कछुने चाहिए सोई सहन साए मन के मरते ही माया मिट जाएगी क्योंकि माया जिस धरातल पर टिकती है वह क्या है मन तो जहां मन मेरा तहां मन मिटा तहां माया मिट जाएगी और माया के मिटते ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो मन मरा माया मिटी हंसा बेपरवाह जाका कछु न चाहिए सोई साहन सा है साधक की जो सबसे बड़ी चाह थी सबसे बड़ी जो इच्छा थी वह थी भगवान जब साधक को भगवान की प्राप्ति हो गई तो साधक की जितनी चाहें थी जितनी इच्छाएं थी सब की सब छोटी हो गई अब साधक चाह करे भी तो किसकी और यदि कदाचित ऐसे साधक कोई इच्छा कर ही दिए तो क्या तो जो इच्छा करी हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही अवंत में कहते हैं कि दुख हरे सुख को दे मन का कर दे अंत कहे कबीर कम मिले हैं ऐसे परम स्नेही संत संसार में साधक के लिए सिर्फ एक ही दुख है कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना हुई भजन चिंतन करते करते कभी काल संस्कारों के चलते या कभी काल साधक की लापरवाही करके अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति में पूर्ति करने लगते हैं उस समय साधक के चित्त में बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प भर जाते हैं चाहकर कि वह बाहर नहीं निकल पाते उस समय साधक बहुत ज्यादा कष्ट पा जाता है दुख पा जाता है तो दुख हरे इस दुख का हरण कर दे और सुख दे दुख हरे सुख को दे साधक के लिए संसार में सिर्फ एक ही सुख है भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले ही जो संत हुहि अनुला भक्ति में भजन में असीम सुख असीम शांति है तो जब साधक अभ्यास करते करते जब उसका मन टिकने लगता है मन लगने लगता है और जब साधक का भजन होने लगता है ध्यान जमने लगता है उस समय साधक को असीम सुख असीम शांति मिलती है तो दुख हरे सुख को दे मन का कर दे अंत और भजन चिंतन करते-करते एक ऐसी अवस्था भी आ जाती है जहां कि मन का अंत हो जाता है यानी साधक सदा सदा के लिए असीम सुख असीम शांति में प्रतिष्ठित हो जाता है अब कहे कबीर कम मिलहे ऐसे परम स्नेही संत लेकिन यह सब तभी संभव है जब हमें सद्गुरु मिल गए हों मिलने के मतलब हृदय से रति हो गए हों तो कहने का मतलब भाई पूरी की पूरी साधना सतगुरु के संरक्षण में ही होती है यदि आपके पास सतगुरु नहीं है यदि आपके पास सतगुरु नहीं है आपको सतगुरु नहीं मिले हैं तो आपका मन बस में नहीं होगा ना ही भजन होगा और ना ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी इसलिए पूरी की पूरी साधना जो है सतगुरु के संरक्षण में ही होती है अब इसी को हम एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे एक बहुत अच्छा नगर था वहां पे प्रतिदिन बाजार लगती थी वहां पे एक सेठ जी थे जिनका काम था कि जब बाजार उठ जाए तो रात को 8:00 बजे जाएं बाजार में और जो सामान बचा रहे क्योंकि बाजार में सारा सामान तो बिकता नहीं है तो जो सामान बचा रहे उसे आधे दाम में खरीद लें और खरीद के फिर दूसरे दिन बाहर के शहरों में उस सामान को माल को बेच दें उनका यह व्यापार चल निकला और बहुत पैसा कमा लिए जिसके चलते बहुत सारे शहरों में शोरूम हो गए बहुत सारे फैक्ट्रियां हो गई देश विदेश में उनका व्यापार हो गया और हर दिन की तरह वो रात को 8:00 बजे एक दिन गए और माल खरीदते हुए आगे बढ़ ही रहते कि एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गए जिसके पास कोई सामान्य एक बक्सा बस था छोटा सा सेठ जी उनके पास गए कहे भाई तुम्हारे पास तो कोई सामान नहीं है फिर तुम क्या बेच रहे हो तो उन्होंने कहा कि सेठ जी पूछा तो सबने लेकिन लिया किसी ने नहीं तो सेठ जी कहे भाई ऐसा क्या बेच रहे हो तो उन्होंने कहा कि मैं भूत बेच रहा हूं उसका काम है कि आप उसे कोई भी काम बताओ 2 मिनट में कर देगा बस समस्या इतनी है कि यदि आप उसे काम नहीं बताएं तो काम बताने वाले को खा जाएगा शेठ जी 2 मिनट तो खड़े होकर के सोचे कि भाई कितना काम करेगा तो सोचे कि 10 ज्यादा काम करेगा तो 10 लोगों को बैठा देंगे और ज्यादा काम करेगा तो 100 लोगों को बैठा देंगे और ज्यादा काम करेगा तो हजार लोगों को बैठा देंगे अब इससे ज्यादा काम तो करेगा नहीं सेठ जी सोच विचार करके पूछे कि भाई कितने में बेच रहे हो तो उसने कहा कि सेठ जी ₹500 में शेठ जी तुरंत 500 रुपए निकाले और उनको दे दिए सेठ जी भूत जी को लेके आ गए घर पे बक्सा खोले भूत जी निकल आए कहे सेठ काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा तो सेठ जी कहे कि जाओ भाई इलाहाबाद में जो शोरूम है उसका हिसाब ले आओ गया 2 मिनट में लेके हाजिर कहा सेठ जी ये लो हिसाब अब काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा तो सोचे कि फिर भेजे लखनऊ वहां भी गए 2 मिनट में हिसाब लेके आ गए शोरूम का, का काम बताओ सर जी तब सेठ जी सोचा थोड़ा दूर भेजें तो बोले कि अमेरिका का जो शोरूम है वहां भी जाकर के वहां से जाकर के हिसाब लेके आओ गए वहां से भी 2 मिनट में हिसाब लेके आ गए कहा ये लो सेठ जी हिसाब अब कहा सेठ काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा सेठ जी सोचे थोड़ा इसको बड़ा काम बताएं अब तो कहे कि भाई ऐसा है कि सूरत की हमारी फैक्ट्री 3 साल से बंद है जाओ उसे चालू करके आओ गया 2 मिनट में चालू किया और चालू करके हाजिर और का सेट काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा अब सेठ को घबराहट होने लगी अब सेठ जी को लगा कि सच में खा जाएगा अब सेठ का 2 दिन में तो सारा काम खत्म और जहां सेठ सोना चाहे वहां पीछे से खड़ा हो जाए सेठ काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा अब सेठ दिन दो दिन से दो दिन तक सोए भी नहीं शेर जी बुरी तरह से परेशान अब शेर जी की जान पे आ गई शेर जी अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा जंगल की तरफ भागने लगे भागते भागते भागते एक महात्मा की कुटिया मिली महात्मा जी के चरणों में साहस तन लेट गए प्रणाम किए और कहे महाराज एक मैं बहुत बड़ी आफत खरीद लिया हूं 500 रुपए में आप 1000 रुपए ले, ले लेते बल्कि हमसे हमारी जान छुड़ा देते तो महात्मा जी के भाई ऐसी कौन सी आपत खरीद लिए तो उसे पूरी कहानी कैसे सुनाए तब महात्मा जी कहे कि भाई भूत है कहां बूजी है कहां बोले बस आते ही होगा इतने बूजी हाजिर सेठ जी से कहा सेठ जी जो आपने काम बताया हमने कर दिया आपसे काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा तो सेठ जी कहे कि भाई हमने आपको महात्मा जी के पास से दे दिया अब आज से आपको महात्मा जी काम बताएंगे भूत कहे कि महात्मा जी काम बताओ नहीं तो मैं आपको और सेठ जी को दोनों को खा जाऊंगा तो उस महात्मा जी कहे कि भाई जाओ एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा बांस हो और सबसे मजबूत बांस हो उसे ले आओ वो गया 2 मिनट में लेके हाजिर अब कहा सेठ कम महात्मा जी काम बताओ महाराज जी काम बताओ कैसी का आंगन में गाड़ दो तो गाड़ दिए बोले इसमें चढ़ जाओ तो चढ़ गया बोले उतारो उतर गया फिर बोले चढ़ जाओ तो चढ़ गया उतारो उतर जाओ utar aya. Phrir Mahatmajih kajna na pađe. Ab chadu utar ho. To ho cadu utar ne laga. Phrir chadute, utarute, chadute, utarute. Jab seba ka samahe ho. To Mahatmajih din bhajan kar hai. A jab seba ka samahe. Bhojji, bhojji hajir. Kaj jara paani bhar do. Chhađu maar do poore ashram ki. Oroti bana do. Sara kaam kar de. Phrir bila ab kajna na pađe. Chadu utar ho. Phrir chadu laga. Tien dnir me to pašina pašina ho 10 दिन में एकदम शिथिल हो गया अब कुछ दिनों में एकदम पूरी तरह से शिथिल हो गया अब चढ़ते चढ़ते उतरते एक दिन वो क्या हुआ कि एक दिन गिरा और मर गया तो भाई महात्मा लोग छोटे-छोटे दृष्टांत के माध्यम से साधना बताते आए हैं इस छोटे से दृष्टांत के माध्यम से पूरी की पूरी साधना बता दिए हैं ये मन जो है हम लोगों का जो मन है ये मन ही भूत है यह सदैव संसार में भक्ता रहता है भक्ता रहता है लेकिन जब सतगुरु के शरण में जाता है उनकी सेवा करता है तो सेवा से स्वास जागृत हो जाती है और फिर वह शांत एकांत में बैठ करके स्वास के जाप में लग जाता है स्वास का जाप करने लगता है स्वास आई तो ओम गई तो ओम इस तरह से वह रात दिन एक करके स्वास के जाप में लग जाता है भजन करने लगता है और जब कहां जब जहां पे उसे सेवक जरूरत पड़ी तो अपना सेवा भी कर देते हैं भाई पानी भर दिए आश्रम में झाड़ू लगा दिए बर्तन बर्तन माज दिए खाना बना दिए और फिर सांदे कान में बैठ के लग गए जब इस तरह से जाप करने में लग जाते हैं और जाप करने लगते हैं तो जाप करते करते करते करते कुछ दिनों में यह मन स्थिर हो जाता है और एक दिन यह मर जाता है और कहने की जरूरत नहीं है मन मरा माया मिटी हंस बेपरवाह अजा का कछुने चाहिए सोई साहन सहाय तो हमने आप लोगों को बताया मन तो जब हम गुरु महाराज के शरण में जाएंगे ये जो कोई भी गुरु महाराज के शरण में जाता है उनकी सेवा करता है तो सेवा से भजन अनुभव जागृत हो जाता है मन जागृत हो जाता है अनुभव जागृत हो जाता है और जब हम गुरु महाराज के और जब हम गुरु महाराज원दरबार से आदेश देते हैं तो जब हम गुरु महाराज के आदेशों को भली प्रकार से समझते हुए साधना में लगते हैं तभी यह मन बस में होता है और मन का निरोध होता है और मन के निरोध होने के साथ ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय